दीपमाला वेदांत जिज्ञासा प्रश्नोप्रतिशत के ओंकार उपासना प्रकरण में कहा गया है मात्रा मृत्यु मृत्युमत प्रयुक्ता अन्योन्य सता अने अन्य विप्रयुक्ता क्रियासु बाह्याभ्यंतर अध्यमासु सम्यक प्रयुक्तासु न कंपते ज यह कहा गया ओंकार का ध्यान किस प्रकार करना होगा समाधान यह त्रिमात्र ओंकार का भेद रूप से नहीं बल्कि अभेद रूप से प्रतिपादन है जैसे शिव महिम्ना स्त्रोत्र में समस्तम व्यस्तम्ताम शरण मिति पदम एक व्यस्त ओम और एक समस्त ओम बताया व्यस्त ओम अपनी अलग अलग अ उ म इन मात्राओं के द्वारा जागृत स्वप्न सुषुप्ति और त्रिपुटियों को वाचक रूप से बताता है और समस्त ओम मिली हुई मात्राओं द्वारा तूर्य पद को लक्षित करता है इसी प्रकार इस मंत्र में भी कहा गया है कि अलग अलग प्रयुक्त ओ जो अ उ मात्राएं हैं वे मृत्युग्रस्त हैं इसलिए उनकी उपासना का फल भी मृत्युग्रस्त ही होगा ये तीनों मात्राएं जब एक दूसरे में मिलकर समस्त ओम के स्वरूप को धारण कर लेती हैं तो तीनों वर्णों में भेद प्रतीत नहीं रहती इसी बात को श्रुति ने बताया अन्योन्य सप्ताह अर्थात ये तीनों मात्राएं एक दूसरे से मिली ही प्रयोग की जाती है साथ ही कहा अनविप्रयुक्ता इस शब्द का अर्थ इस प्रकार लगाना पड़ेगा विशेषेण प्रयुक्ता विप्रयुक्ता न प्रयुक्ता न विप्रयुक्ता अप्रयुक्ता है नयुक्ता अनविप्रयुक्ता है इसका अर्थ भी घूमकर विप्रयुक्ता ही आएगा दो नए निषेध के द्वारा निश्चित बता दिया कि विशेष रूप से प्रयुक्त ही ये मात्राएं हैं विशेष रूप से प्रयोग ही है किन मात्राओं का भेद रूप से प्रयोग न करके भेद रूप से प्रयोग करना है अर्थात उपासक ओम में अभेद रूप से परब्रह्म का ध्यान करेगा ऐसा ध्यान करने वाले विद्वान उपासक को मिलने वाला फल बताया न कम पते जह विद्वान किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता है इस उपासना से ऐसा फल क्यों होता है इसे भी समझ लीजिए आपके तुरी स्वरूप में जागृता दि तीनों अवस्थाएं कल्पित हैं एक एक-एक अवस्था के अनुसार आपका नाम दृश्य भोग और तृप्ति सभी भिन्न भिन्न हो जाते हैं ये तीनों अवस्थाएं कल्पित होने से मृत्युमयी है परंतु तीनों का अधिष्ठान जो तुरी है उसमें तीनों अवस्थाओं के घूमते रहने पर भी उसका इनसे कोई संबंध नहीं बनता अतः इनके सभी कार्यों और ज्ञानों में उससे कोई विचलन नहीं होता ओम की तीन मात्राएं भी तीन अवस्थाओं की वाचक होने से मृत्यु है पर जब ये मिलकर अभेद रूप से प्रयुक्त होती हैं तो ऐसे अधिष्ठान में पहुंच जाती है जहां कोई विचलन नहीं है ऐसे ओम का ध्यान करने वाला भी उसी अधिष्ठान में पहुंच जाता है इसलिए बाह्य आभ्यंतर मध्यम जागरण स्वप्न सुसुप्ति सभी क्रियाओं के होते हुए भी उसमें कोई विचलन नहीं आता न नकंपते यह फल बताने वाला वाक्य ही ज्ञापक है कि स्मंत्र में ओम का प्रतिपादन अभेद रूप से किया गया है